हम सब पे गर्व करते हैं भगवान का जो भी कार्य करना हो तो क्या कहना भगवान ने चाहा तो हो ये नहीं हो मैं तो ऐसा बंगला कोई गारंटी का रही तुम्हारे पास बंगला बना लो एक सेकंड का पता नहीं का बंगला बना दूंगा तो ऐसा करा भगवान ने कहा अपने राम ने चाहिए किसने बनाया ये अपने राम राम मैंने नहीं मेरे भीतर बेटे को राम इसलिए नमस्कार का अर्थ क्या है नमस्कार भगवान गीता में कहते ना अहम महात्मा गुणा कि सारे जीवों के अंदर में वास करता हूँ आत्मा के बीच में तो नमस्कार करने का मतलब क्या होता है कि मैं अपने राम से आपके राम को नमस्कार करता हूँ इसलिए उसे नमस्कार बताया प्रणाम करना तो पिताजी हम सब तो किस पे गर्व कर रहे हैं हम तो भगवान पर गर्व कर रहे हैं बोले कहाँ है तेरा भगवान बोले वो तो सब जगह आपका अच्छा सब जगह आएगा बोले हाँ ना कश्मिक कहा कि इस खम्भ के अंदर तुम्हारा भगवान है।, है शब्द क्या आया है इसके है वे भगवान नहीं बदले ये में भगवान कहते हैं जहाँ भक्त की हाँ भगवान मां और जहाँ भक्त की ना तो ना ना ना, ना, ना। इसने कहा क्या इस खम्भ में भगवान है तब खम्मा तब भगवान नहीं है में जब प्रहलाद ने कह दिया कि इस खम्भ के अंदर भगवान है तो भगवान खम्भ के अंदर आ गया लेकिन हिरणा काशी को तो अभी आत्मा बल देखो जब प्रहलाद ने कह दिया खम्भ में भगवान है तो उसको भी विश्वास हो गया तो प्रहलाद ने कह दिया खम्भ में है तो होगा खम्भ को ही मारने चला गया तलवार और गधा से उस समय हम हिमवाक्ष का उग्रम वीर महाविष्णु ज्वलितम सर्वतोमुखम नरसिंह दुस्मन भद्र मृत्यु और मृत्यु नाम उपनिषद का मंत्र है ये बड़ा ऊंच कोटि का मंत्र है यह बड़े से बड़ा प्रेत हो हमारे वैष्णव एक कांतरिक वृंदावन गया उन्होंने इस मंत्र की महिमा बताई थी कुछ प्रेत बड़े जीत होते जाते नहीं उनके लिए स्पेशल ये मंत्र है एक ये और एक पंचमुखी हनुमान मंत्र हैं लेकिन कुछ लाखों को इसका जब करना ऐसे नहीं बस पढ़ बढ़िया प्रेत आपसे भी शक्तिशाली होता है आज एक बात और दर्शाते चलते हैं। अब आपको लगे यहाँ कोई प्रेत है या किसी के अंदर हो, तो आप बोले, भूत कि साज निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे और प्रेत आपको बोले भूत कि साज निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना तो आप क्या करोगे प्रेत की बड़ी कैटेगरिया के होती हैं। एक किताब मैंने पढ़ी थी आत्मा का रहस्य उसने प्रेतो की कई कैटेगरी बताई है अगर कोई साधु मर जाए किसी पाप करने से वो साधु अगर किसी में घुस जाए पूजा पाठ भी करेगा वेद मंत्र भी पढ़ेगा, चालीसों के पाठ भी करेगा फिर आप कहा जाएंगे ऐसा भी होगा ना सच्ची घटनाएं ऐसी भी कहने का अर्थ यह है ये जो है श्री नरसिंह देव भगवान में है वो कौन है किसी ने पूछा भगवान का क्रोध कैसा है बोले तो भगवान का क्रोध नरसिंहदेव जैसा जो भगवान का गुस्सा है इसलिए चेतनिया चरित अमृत के अंदर भगवान के अवतारों की छह कैटेगरी बताई गई है और उन छह कैटेगरियों में भगवान के जो शक्तिवेश अवतारों का नाम लिया वो तीन है वो है राम कृष्ण श्री नरसिंहदेव बड़ा उग्र रूप था भगवान का नरसिंह देव जी प्रकट होकर खम्भा फाड़ कर दिन बजे का समय भगवान केवल खेल रहे हैं बोलो नरसिंह देव भगवान की जय खेल रहे हैं भगवान केवल हिरणा का शीघ्र समय आ गया संध्या भगवान लेजर चले गए दरवाजे की देरी अब दिन के 12 बजे से संध्या आप लगा ले कम से कम 6-7 घंटे भगवान उसके वक्त मनोरंजन ले रहे हैं शाम का वक्त हो गया भगवान अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। बीच ये चौकट छह फीट की है इसका बीच बनता है तीन फीट और नरसिंह पुराण जब मैंने पढ़ा तो नरसिंह पुराण में लिखा है कि ये लीला सतयुग की है और सत्युग में लोगों का साइज कितना था तो बत्तीस फीट सत्युग में लोगों का साइज बत्तीस फीट त्रेता में लोग होते थे इक्कीस फीट राम जी कम से कम इक्कीस फीट ले और ज्वापर में 11 फीट तो श्री कृष्ण के लगभग 11 फीट के होंगे आज ही भगवान का जब पहले वो दिखाते तो बड़ा है होता था नहीं आम लोगों के तरह में ग्यारह फीट के लोग बड़े थे और कलयुग में पांच फीट बत्तीस फीट और वो तो भगवान से भगवान सिर्फ फीट में आते ही नहीं है वो तो फिट ही अलग हो जाती है बत्तीस फीट का भी बीज करो तो ग्यारह फीट अलग बीच में लिए भगवान ने ये मुस्कुराने लगा बोले आप हमें नहीं मार सकते बोले क्यों नहीं मार सकते बोले हमें ब्रह्मा जी का वरदान तो है भगवान ने कहा ठीक हमें भी याद कर रही कौन सा वरदान है बोले हम ना दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे तो भगवान ने कहा भैया ना तो दिन न्याया काल संध्या काल ये अंधेरा हो गया उसको संध्या तो नहीं वो तो अंधेरा हो जाएगा संध्या काल उसे कहते हैं थोड़ी सी सूर्य की किरणें थोड़ी सी धीमी बनती है थोड़ी सी धीमी पड़ती है अंधेरा नहीं होता मतलब ऐसी होती है कि आपको सब कुछ नजर आ रहा होता है वो संध्या बेला होता है इस तरीके से इस वक्त संध्या काल है अब हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम ना दिन है न रात है इस वक्त समझा देना चौंक गया तो बोले ना मैं अंदर मरूंगा ना मैं बाहर मरूंगा तो भगवान ने कहा भैया ना तुम अंदर हो ना बारो खा देखो मैं कहां से खम्मा और तुम गाँव जीज घर के बीच बोले ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा तो भगवान ने कहा ना तो तुम ऊपर हो ना तो नीचे इस वक्त तो तुम मेरी गोद के अंदर हो फिर इसने कहा ना मुझे इंसान मार सकता ना जानवर मार सकता भगवान ने कहा ठीक है देवले नीचे से ऊपर सकता नीचे से पेड़ से शुरू हुए पेपर देखे तो मनुष्य और पेट के ऊपर तो बत भगवान ने बोला क्या हुआ नी समझ में आई तो भगवान ने कहा हम ही समझा ना हम नरम ना हम सिंह हम नर सिंह बोल नर सिंह भगवान जी नरम ना, हम ना मैं नर ना सिंह नर सिंह बोले अभी भी मुझे नहीं मार सकते बोले क्यूँ नहीं मार सकता बोले ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी प्राणी से मैं मरने वाला ना तो भगवान ने कहा तूने विदान सूत्र नहीं पढ़ा ब्रह्म सूत्र नहीं पढ़ा भागवत महापुराण के पहले से मुझे पहले अध्यय पहले श्लोक नहीं पढ़ा होगा ब्रह्म विधाये आदि कवहे अरे मैंने अपने पेट से ब्रह्मा को पैदा किया मैंने भी इसका ज्ञान दिया मुझे ब्रह्मा ने पैदा नहीं किया मैंने उसे पैदा किया अब तुझे तो हरे राम इसके बाद हुआ ये हुआ ये इसने कहा मैं साल के बारह महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तुमने पंचांग दिन में भी छोड़ दिया यानी जो हमारी भाषा आपने कैलेंड को देखना भी शुरू भैया साल के बारह महीने हमारे नहीं है हमारे तेरह महीने। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय पुरुषोत्तम मास अच्छा होता कैसे है कुछ लोग इस महीने से बड़े डिस्टर्ब हो जाते बड़े परेशान हो जाते समझ नहीं सकते कैसे तेरवा महीना छह बारह महीने कितने थे बारह बारहवां जो महीना था उसका नाम था मलिन मास यानी कि क्षमा करना ब्याज करती है आपको समझाने के लिए मैं आपको कुछ कुछ लब इस्तेमाल करूँगा जिसे कहते मनुष्य महीना क्या कहेंगे हमारी भाषा में मलिन मास मतलब मनुष्य महीना किसने कहा इस महीने को मनुष्य लोगों ने कहा जैसे ही मलिन मास आ जाता तो लोग कोई काम नहीं करते न मकान न दुकान साथ कुछ भी कार्य नहीं करते ये महीना भगवान के पास में। बोले साहब हमको तो ये बारह महीनों की लिस्ट से हटा दीजिए हम तो खाली रहते हैं, कोई काम करता ही नहीं है जब हमारे महीने में काम नहीं होता तो हमें हटा दीजिए भगवान ने कहा तुम खाली हो बोले तो खाली। तो फिर तुम खाली हो अरे प्रभु कह दो दिया अब कोई कार्य मुझमें करते नहीं खाली है बोले ठीक है भैया आज से हमारा कब्जा आज से तुम्हारे इस महीने में हमारा कब्जा तो यही मलिन मास महीने का नाम हो गया पुरुषोत्तम मास बोलो पुरुषोत्तम मास परम पुरुष भगवान ने इस पर अपना बात कर लिया पुरुषोत्तम मास फिर ये महीना और बड़ा बड़ा जगह पर चला गया फिर ये हो गया अधिक मास क्या हुआ? अधिक मास अधिक का मतलब एक्स्ट्रा अधिक का मतलब क्या हो गया एक्स्ट्रा तो कितने महीने हो गए तेरह महीना पुरुषोत्तम मास जो है वो आता है तीन साल बाद पर अधिक मास जो है वो बार हर महीने ये सालों के साथ पूरे आता है अधिक मास तो आप आपको समझ में आ गई कितने हो गए तेरह महीने मलिन मास अधिक मास और जब भगवान ने इसमें कब्जा किया तो ये हो गया पुरुषोत्तम मास अच्छा इसमें होगा क्या कोई शादी का कार्य आप नहीं कर सकते कोई देवी पूजा आप इसके अंदर नहीं करवा सकते और यहाँ तक अगर कोई मर जाए उसकी क्रिया भी नहीं करवा सकते सिर्फ दिल की तसली के लिए उसको संस्कार देंगे उसका पीने देंगे उसकी बारह दिन कथा करवाएंगे सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए क्योंकि लगेगी नहीं जैसे ही पुरुषोत्तम मास विश्राम होगा वैसे ही उसकी कथा फिर शुरू करवानी पड़ेगी फिर उसका पीने पिंडदान करवाना पड़ेगा ऐसा बताया गया है इस पुरुषोत्तम मास के अंदर लेकिन इसके अंदर आप कर क्या सकते हैं बलराम कथा का आनंद लीजिए कृष्ण कथा का आनंद लीजिए गीता का आनंद लीजिए खूब भगवान विष्णु का जब पूजन करें और किसी का नहीं कर सकते इसलिए भगवान पावरफुल है भगवान पावरफुल रहेंगे देखो नवरात्रि नवरात्रि खजक भी आ गया क्यों? पुरुषोत्तम मास आ गया और पुरुषोत्तम मास में नवरात्रि हो ही सकती है क्यूँ आगे चलेगी नवरात्रि क्यूँ लोगों ने भी बनाई ये भगवान कभी कभी अपना पावर भी दिखाते हैं इन देवों के ऊपर मैं हूँ और मैं ऊपर रहूंगा ये मेरे से ऊपर नहीं हो सकते हैं तो क्या हुआ सब कुछ आगे पीछे हो गया ये है तो आपको समझ में आ गई होगी हम कथा को आगे लेकर चलते हैं तो भगवान ने कहा अधिक मार्ग यानी तेरह महीने बनाए तूने तो क्या कहा था बारह महीनों में मैंने तेरह महीने कर दिए और आगे बोला बोले, बोले नाम में जीवित हथियार से मरूंगा ना मुर्दे हथियार से मरूंगा भगवान ने कहा फिक्र मत करो एक डॉक्टर को न तो दवाईयों से इलाज करता है जनरल फिजिशियो देते एक होता सर्जन है भगवान बोले रोग बड़ा खतरनाक है दवाई से ठीक होने वाला है ऑपरेशन ही करना पड़ेगा तभी बीमारी ठीक होगी इसलिए तो भैया तेरा ऑपरेशन करने के लिए हम अपने नाखून लेकर आए नाखून जिंदा भी है और मुर्दा भी है। हम नाखून ढूंढो आपको कोई नाखून मिलेगा नहीं नाखून काटो भटता है और काटो नाखून में दर्द नहीं होगा कोई तो अगर नाखून काटते हैं ना आपका हाथी दर्द होगी नहीं दर्द होगी तो दर्द नाखून काटते में दर्द नहीं होता इसका मतलब नाखून क्या मुर्दा और नाखून बढ़ता भी है इसका मतलब जिंदा तो ना जिंदों में, में ना मुर्दों में और इसने क्या कहा था कि ना जिंदी हथियार ऐसी मरु न मुर्दे हथियार ऐसी मरू तो भगवान ने कहा यही तुम्हारे लिए मैंने स्प्रेष्ठ हथियार लेकर आया ऑपरेशन जारी भगवान ने कहा भगवान ने उसे ठाट दिया और उसकी आंखों को भगवान ने भले निकले ऐसे भक्त मंचा कलपत भगवान नरसिंह देव को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं जय जय लक्ष्मी पति नरसिंह मुराई मंगल लीलाम मंगलहारी हम मंगलों को नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री नरसिंह देव को हम बार बार कोटी को नमस्कार करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कि, हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे आज श्रीमत भागवत भगवान की जय इस तरह भगवान ने आज के तेहरणा काशी ऊपरी लीला को समाप्त कर दिया भगवान बोले कुछ नहीं, नहीं। सबसे पहले भगवान का गुस्सा शांत करने ब्रह्मा जी घबराते सारा ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी घबराते हुए भगवान ने एक को भी नजर मारी तो ब्रह्मा जी टूर जाते नादिया बैल पर कभी छीट है। और वैसी बब्बर शेर बैल का दुश्मन नहीं जानते कर आपको तो जो देवता है पहले तो है प्रभु हम गंधर्व लोकवासी हैं है, हम आपको नमन करते पहले परिचय करवाने हम तो भगवान शांत नहीं देवताओं ने सोचा जो लक्ष्मी दिन रात उनके पैर दबाती रहती उन्हें लेकर आती वो ही शांति करवा देते में गए लक्ष्मी जी को कहा भाई आपके स्वामी बड़े क्रोधित है बड़े गुस्त शांत कर दिए लक्ष्मी जी के पास ही जैसे मुस्कुरा वही की आखे बनते लक्ष्मी जी मुस्कुराती मुस्कुराती आ रही है और क्या करें अरे वो तो शांता कारम मुजहम पद्म लाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम सदृशम णम शुभानिगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यागम बंदे विष्णु भूहरणम सर्व कर दोन करन। अरे वो तो शांता कारण जाऊंगी उनके पैर फेर दबाती पैरों को पकड़ेंगे हो जाएंगे लक्ष्मी जो सोच रही सोच रही शांता कारम होगा लेकिन इस समय क्रांता कारण बने लक्ष्मी जी जब भगवान के पास पहुंची तो समझ गई भगवान यही क्योंकि तो तो भगवान के अंत चरणों से तुलसी मंजारे की सुगंध आती है। लक्ष्मी जी ने भगवान एक शेर रह, सो कदम दूर जाकर गैया मनिया करके गिर गयी पर भगवान अपनी पत्नी से विशाल नहीं वो तो सदा से होते आए भगवान भगत ब्रह्मा जी समझ गए कि जिनके लिए आए हैं वही उन्हें शांति प्रहलाद को, को लेकर बोले प्रहलाद अब ही प्रभु को शांति कर सकते जब प्रहलाद जी को लेकर आए अपने भक्त को समझते भगवान को देर न लगी परेशानी तुरंत पैदा कैलाद को भगवान ने उठा लिया तो और अपनी श्रोत में आज भगवान गैया और नैया बना गैया क्यों तो क्योंकि भगवान प्रहलाद के शरीर को चाट ब रहते और गाय अपने बच्चे को कैसे प्यार करती है चाट कर प्यार करती है, है।, है तो इसलिए भगवान ने गए गैया और मैया क्यों बन गए क्योंकि माँ सीधी गोद होती है चाहे माँ की हो या पिता की हो वो संतान की होती है तो भगवान ने प्रहलाद को सीधी गोद में दिखाया तो इसलिए भगवान बने गए माता भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हें बहुत कष्ट क्या जब जी को जी ब्रह्मा बोले चला बगेरी इलेक्शन की गद्दी गई भगवान की गवर्नमेंट इलेक्शन ही सिलेक्शन होतीबराये बोले चली जाएगी प्रहलाद जी ने कहा नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा जी का पद अब इंद्र घबरा लंबर हमारा ही भगवान इंद्र ने प्रहलाद इंद्र की गद्दी कही मान लहलाद ने कह दिया प्रभु तुझे तो बनिया की थोड़ी करने आया मुझे केवल आपको दासन का दास नहीं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री राम मोल भक्त विघ्न विनाशायक नरसिंह देव भगवान की भक्त प्रहलाद महाराज की भगवान की कृपा प्रलाप्त कर प्रलाद सो रहे हैं की हमारे दिशा का क्या है भगवान ने कहा प्रलाद पिता के लिए रोना मैंने तेरे गुरुजनों का उदाहरण भगवान ने प्रहलाद को पर बिठाया राज अभिषेक किया गगवान नरसिंह महा और प्रहलाद महाराज जी सम्राट आगे चार वरों के विश्व में ऋषि नारद जी श्री युद्धेश्वर महाराज जी लोग हैं। हमारे धर्म में चार वर्ण और चार हसम है भेदभाव नहीं है भेदभाव लोगों ने पैदा किया क्या कहते इंग्लिश में वो लिखित में हमारे धर्म ब्राह्मण सारे ब्राह्मण होते, सारे होते तब भी काम नहीं होते सारे क्षत्रिय होते तब भी काम नहीं कर सकते सारे ही हो जाते तब भी काम नहीं होता सारे ही वैश्य होते सब तो चार वर्ण किसे कहते हैं सनातन धर्म के चार है चाहे ब्राह्मण हो चाहे हो चाहे शुद्र हो चाहे क्षत्रिय होते भगवान से ही पैदा है तो भगवान भी शुद्ध हुए जिनसे पैदा हो रहे तो भगवान भी शुद्ध हुए ना इस तो चार के अंदर अब जिसे और आसान तरीके से बताता हूँ अगर एक कक्षी है उस फैक्ट्री में एक होगा हेड उसके नीचे हेड महेश्वर सुपरवाइजर नीचे हो गए सारी फैक्ट्री के हेड हो गए तो फैक्ट्री नहीं चल सकती यही हमारा भाग है सबसे पहले ब्राह्मण ब्राह्मण को भगवान का माथा और मुख कितना भाग बताएंगे कौन है ब्राह्मण है जिसका काम है पूजा करना भगवान का धर्म को फैलाना और विधि बदलानी पूजा पाठ की कैसे करनी है इसलिए वे भगवान की बुद्धि है वे भगवान का मुख है इसलिए भगवान क्या कहते हैं यज्ञ में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा तो पढ़ते ना गुरु गायत्री मंत्र कौन सा पढ़ते हैं होम सोम ब्रह्म रूपाए ब्राह्मण स्वाहा तो सबसे पहले किसे नमस्कार किया जाए होम सोम ब्रह्म रूपाए ब्राह्मण ब्रह्म का स्वरूप कौन है ब्राह्मण है ब्राह्मण को नमन करना पड़ेगा उसके बाद होम गुरु जी आपने आएगा फिर गुरु को नमस्कार करना है पहले ब्रह्म जिसे कहते भगवान फिर ब्राह्मण उसके बाद गुरु को नमस्कार किया जाए इस तरह से ब्राह्मण हमारे पूजेंगे और भगवान का मुख हो जाएंगे फिर नीचे आते हैं भुजाए भुजाएं कौन है भगवान की शक्ति है जिसका काम है गहु की रक्षा करना है देश की रक्षा करना और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रियों का कर्तव्य है इसलिए वो भूजाए फिर नीचे का भाग आता पेट और गंधा यह है देश का जिनका काम है व्यापार करना और खेती करना लोगों का पालन करना गांवों की रक्षा करना ये देशों का भी काम है इसलिए वो कहे जाते वेश्य, वेश्य के का फिर नीचे आके गए कर्ण कौन है जो तो भगवान के चरणों से शुद्ध इनका काम है तीनों जो तो वर्ण है उनकी सेवा करना से। ब्राह्मणों की वैश्यों की शत्रियों आज लोग बहुत पढ़ रहे हैं डिग्री के लिए जिससे इंजीनियर बन और इंजीनियर की डिग्री है है में मंदिर मंदिर इस के इंजीनियर को ने कहा कहा कि तुम बहुत अच्छे हो श्रीला जाती नहीं आप बहुत अच्छे शुद्र होर हो तो महापुरुष तो से महाभागव से कोई भेदभाव नहीं है अगर किसी ब्राह्मण को तो, किसी वेश को तो, किसी को तो घर की व्यवस्था होगी तो घर की व्यवस्था कौन करेगा वो तो शुद्ध करेगा घर बना कर देगा उनके लिए हर चीज की व्यवस्था करेगा तो शुद्ध कहां से निकले भगवान के पैरों से तो, तो गंगा कहा से निकले गंगा ग्रमों से निकलिए और गंगा का काम भी क्या है साफ सफाई करना बोले क्या साफ सफाई करती है बोले पापों को नाश करती है साथ करती है भारत में भगवान ने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि शुक्र जो होते हैं उन्हें वेद मंत्र को नहीं पढ़ना चाहिए उनको पूजना भी नहीं करना चाहिए कुछ बोलती लेकिन भगवान ने एक बात नहीं बोली अंत में अगर मेरे भक्त का शूद्र जाति में जन्म हो जाए और कोई मेरे भक्त से देर करे तो मैं उसे इतने नरकों में घसीटता हूँ इतने नरकों में घसीटता हूँ वो याद ये है कुछ गलतियां शूत्रों की भी, भी है आज भी है चर्चे पीते हैं शराबे पीते हैं भगवान की वाणी जाने वेद पुराणों की कथाएं सुनाते हैं गौ मास का खाते अब होटलों में कोई शुक्र को तो तो मिलेगा क्या मिलेगा होटलों में गौ मात्र खा रहे है? अभी भजन गाना तो पहले फिर चिकका नहीं करा खाएंगे पियेंगे फिर वो गाएंगे तो यह है इसकी वजह से क्या सबरी बया शुक्र नहीं जूते फल सबरी के खाए प्रेम की बहु बड़ाई सत्यूठी मै विद्रुति कौन थे तो? राशि पुत्र थे सुदरानी के थे दूर धन को मेवा त्यागो दूर घर भाई सत्यूती ऐसा कुछ भी नहीं है और कित लोग ऐसी भी गलत फेमिया पैदा कर रहे हैं भगवान का शूद्र जाति में जन्म नहीं होता अवतार नहीं देते शुद्र जाति में कुछ लोग कहते हैं भगवान क्या बने भाई शुक्र शूअर क्या खाता गु खाता अरे सब गु खाने वाले भगवान शुक्र बन सकते तो शूद्र बनने में कौन सा समय लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी जाति जो हो ब्राह्मण हो देश हो शूद्र हो क्षत्रिय हो बोला भगवान ने मध्य में चाहे ब्राह्मण चाहे शुद्र हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो सब मेरा भजन कर सकते हैं और मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं फिर धर्मात्मा और राज ऋषि, राज कहते राजा होते हैं राज्य को छोड़कर भजन में लगे जाते हैं तो उनकी बात ही आएगी की कोई भेदभाव नहीं है और सबको भक्ति तो सबको करनी पड़ेगी भगवान ने गीता में क्या है अर्जुन में तुम्हें सरल उपाय बताता हूँ जिससे कोई भी वो उदाहरण सबका अपना वो है और भगवान ने कहीं नहीं लिखा मैं धन देता हूँ दोनों देता हूँ कुछ भी नहीं भगवान ने कहे भगवान ने कहा मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे मैं अपने चरणों की भक्ति देता हूँ और सबके की सजाना क्या है वो है भगवान की भक्ति भक्ति करो मुक्ति के चक्कर से भी दूर होगा बोलो दीन बंधु भगवान है तीज यहाँ चार वनों को विश्व में अब सातवें स्तर के ग्यारहवें अध्याय के श्लोक में बड़ा सुंदर बताया जाए लक्षणम भुगता उन साम भी व्याजया कर्म है यानी के अगर कोई जाति से ब्राह्मण है और कुछ कर्म करता है तो शूद्र के लायक पापी के लायक जैसे मानो शर्मा है शर्मा साहब अभी व्यापार कर रहे हैं डांस कर रहे हैं कितने एक्टर भी कितने शर्मा श्रीका में डांस है पी रहे, शर्मा ब्राह्मण के ऊपर लगता है गोत्र मिश्रा शर्मा पांडे ये गोत्र जो लगते हैं वो किस पर लगते हैं? कामों पर लगते हैं, और सारे ब्राह्मण जो है धर्म से जो भ्रष्ट हो जाएंगे तो ब्राह्मण को भ्रष्ट मतलब चंदाल कहा गया यानी कि अगर कोई ब्राह्मण होगा वो राजनीति करता है तो वो ब्राह्मण भी होगा फिर वो क्षत्रिय चलाएंगे और अगर कोई शूद्र है वो धर्म को फैला रहा है प्रचार तो कर रहा है घर घर जाकर शूद्र नहीं वो ब्राह्मण कहलाएगा इसलिए यहाँ शिला कहते हैं कि जन्म से श्रेष्ठ कर्म की मान्यता बताएगी जन्म से कुछ भी हो जिसमें कर्म से कोई अच्छा कार्य कर ले तो वो उसी कर्म में जाकर वो वही कहलाता है भगवान है इसलिए एक शब्द है यहाँ पर भागवत में श्लोक है सदा निरता ये एक शब्द है भागवत का श्लोक है सदा तथा तरण निरता श्लोक को ब्राह्मणों ने ले लिया सदा तरण निरता तो ब्राह्मणों ने इस श्लोक का अर्थ कैसे निकाला बोले सदा चरण निरता यानी कि हमें अपने घर से जाना पड़ेगा और गांव-गांव शहर शहर जाकर धर्म को फैलाना पड़ेगा यानी के अपने चरणों को बाहर निकालना पड़ेगा और धर्म को फैलाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा तो सदा चरण निर्ता इसी श्लोक को क्षत्रिय ने अपनी नजरों से ले लिया सदा चरण निरता अर्थात क्षत्रियों ने कहा अब घर को छोड़ना पड़ेगा सड़क पर खड़ा होना पड़ेगा और देश की रक्षा करनी पड़ेगी तो सदा चरण निरता अपने चरणों को बाहर निकालना पड़ेगा और बाहर जाकर देश की रक्षा करनी पड़ेगी उन्होंने इस को अपने नजरिए से, से ले लिया फिर तथा वेश चरण निरकाहा ने शलो को कैसे ले लिया भाई व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा निकालो अपने क्षणों को बाहर। चलो व्यापार करने के लिए आगे निकलते हैं वेशियों ने ले लिया इस को अपने नजरिये ऐसी और शूद्र तथा चरण निरकाहा अरे साहब तीन उमरणों की सेवा करनी पड़ेगी तो घर से निकलना ही पड़ेगा तो सदा सदाचर शब्द ये एक है और बन गया ये अनेक है इस तरह से यहाँ पर वर्णन दिया गया हैगा फिर देव ऋषि नारद जी ने अपना जीवन चरित्र बताया कि हे युधीश्वर महाराज जी मैं दासी पुत्र था मैं शुद्रानी का पुत्र था संतों की कृपा हुई भगवान की कथा मुझे सुनने को मिली भगवान के नाम का मैंने जब किया मैं दासी पुत्र थे आज देव ऋषि नारद तो बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया विधिश्वर महाराज जी को देव ऋषि नारद जी कहते हैं अब आपको विश्वास हो गया कि भगवान संदर्शी हैं और परीक्षित महाराज जी को सुखदेव जी कह रहे हैं अब परीक्षक आपको विश्वास हो गया है कि भगवान संदर्शी है संदर्शी है और हमेशा संदर्शी रहेंगे